गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक बाईस सत्य सदा विवादास्पद पहला प्रश्न कविता को एक नई विधा एक नया आयाम देने वाले श्री गुर्जा कुमार माथुर मेरे गांव अशोक नगर के निवासी इन दिनों भी वहीं रहते आपने उनकी रुचि है कुछ किताबें भी पढ़ी हैं टेप प्रवचन में भी रुचि दिखाते हैं कहते हैं एक बार साक्षात्कार की उत्सुकता तो है परंतु उनका व्यक्तित्व विवादास्पद होने के कारण घबड़ाता हूं उचित समझे तो कुछ कहने की कृपा करें प्रेम वेदांत श्री गिरिजा कुमार माथुर से ऐसी आसा न थी इतनी लछरवात इतनी थोथी बात इतना विचारशील कवि कहेगा ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था विवादास्पद हूं यही तो आने का कारण होना चाहिए अगर विवादास्पद होने के कारण गिरिजा कुमार माथुर आने से रुकते हैं घबराते हैं तो सुक्रास से भी नहीं मिल सकते थे और जीसस से भी नहीं और बुद्ध से भी नहीं और लाउजू से भी नहीं तब तो इतिहास में जो भी ज्योतिर्मय पुरुष हुए हैं उनमें से किसी के भी पास गिरिजा कुमार माथुर नहीं जा सकते थे वे सभी विवादास्पद थे अगर विवादास्पद होने से डर लगता हो तब तो जिसने भी सत्य जाना है उसके पास जाना न हो पाएगा तब तो पंडित पुरोहितों के पास ही जा सकते हो वे विवादास्पद नहीं होते उतना उनका बल भी नहीं होता उतना उनका अनुभव भी नहीं होता सत्य की उनकी अनुभूति नहीं होती इसलिए विवादास्पद नहीं होते लीक पकड़कर चलते हैं भेड़ चाल परंपरा से बंधे हुए इंच भर इधर उधर नहीं होते रूढ़ी से इसलिए विवाद पैदा नहीं होता और जो भेड़ की तरह जी रहा है जो समाज की जड़ मान्यताओं सड़ी गली धारणाओं को चुपचाप स्वीकार किए बैठा है ऐसे गुलाम को ऐसे दास को सत्य का कोई अनुभव हो सकता है सत्य तो उन्हें अनुभव होता है जो विद्रोही है जो मौलिक रूप से क्रांति में, क्रांतिकारी ही नहीं जो स्वयं क्रांति है गिरजा कुमार माथुर अगर मेरे विवादास्पद होने के कारण रुक रहे हैं तो बड़े गलत कारण से रुक रहे हैं अगर कोई व्यक्ति विवादास्पद न हो तो जाने योग्य ही नहीं विवादास्पद नहीं है इसका अर्थ यह है कि अतीत का गुलाम है जो मुर्दा का पूजक है मरे बीते पदचिन्हों पर चल रहा है वही विवादास्पद नहीं होता सत्य तो सदा विवादास्पद है फिर में प्रकट हो कि मंसूर में कि कबीर में कि पलटू में सत्य क्यों विवादास्पद है इसे समझना चाहिए भीड़ कभी सत्य के साथ नहीं हो सकती क्योंकि सत्य के साथ होने के लिए व्यक्ति होना जरूरी है और भीड़ व्यक्तित्व को नष्ट करती भीड़ व्यक्तियों की आत्मा छीन लेती भीड़ व्यक्तियों को पोछ देती मिटा देती उन्हें केवल भीड़ का अंग बना लेती फिर कोई हिंदू है फिर कोई मुसलमान है फिर कोई ईसाई है कोई जैन है मगर व्यक्ति नहीं और जहां व्यक्ति नहीं है वहां मनुष्यता नहीं है। और जहां व्यक्ति नहीं है वहां परमात्मा का अवतरण कैसे होगा तुम ही नहीं हो परमात्मा आए भी तो किस में आए तुम तो केवल भीड़ के एक हिस्से हो एक कलपुर्जे व्यक्ति और कलपुर्जे में फर्क है कलपुर्जे को बदला जा सकता है एक पुर्जा खराब हो जाए किसी यंत्र का तो हम दूसरा पुर्जा उसकी जगह लगा देंगे यंत्र फिर काम करने लगेगा व्यक्ति बदले नहीं जा सकते प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है उस जैसा कोई दूसरा व्यक्ति होता ही नहीं न कभी हुआ है न कभी होगा उस अनूठेपन में ही व्यक्तित्व है इसलिए किसी व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को नहीं रखा जा सकता छोटे से छोटे अनजान से अनजान व्यक्ति के पास भी एक निजता होती उस निजता को भीड़ बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि निजता में खतरा है जिस व्यक्ति के पास निजता है वो अंधानुकरण नहीं करेगा वो खुद सोचेगा विचारेगा अपने अंतकरण की आवाज से चलेगा फिर चाहे वह आवाज रूढ़ी के विपरीत जाति हो समाज के विपरीत जाति हो राज्य के विपरीत जाति हो वो सब पे लगा देगा लेकिन अपनी आवाज को धोखा नहीं देगा अपनी आवाज के साथ दगा नहीं करेगा गद्दारी नहीं करेगा जीवन भी गवा देगा मगर अपने अंतकरण को ना बेचेगा व्यक्ति बाजारों में नहीं बिकते और जो बिक जाते हैं वो व्यक्ति नहीं है और जो व्यक्ति नहीं है उसके पास कैसी आत्मा जॉर्ज गुरजेफ कहता था सभी लोगों के पास आत्मा नहीं होती और ठीक कहता था आत्मा का जन्म तो उनमें होता है जो संघर्ष लेते हैं जो जूझते जो जहां भी असत्य को देखते उससे टक्कर लेते उसी टकराने में उनके भीतर का सत्य निखरता है उसी टकराहट में उनकी तलवार पर धार आती उनकी प्रतिभा में ज्योति का जन्म होता है जो चुपचाप लीक लीक चलता है कोल्हू के बैल की तरह चलता है उसके पास जाके करोगे भी क्या उसके पास जाके मिलेगा भी क्या कोल्हू का बैल तुम्हें भी ज्यादा से ज्यादा कोल्हू का बैल बना सकता है मैंने सुना है एक तर्क शास्त्री सुबह सुबह एक तेली के घर तेल लेने गया था तेली तेल तोलने लगा उसी के पीछे के पीछे कोल्लू चल रहा है कोल्लू का बैल कोल्लू को चला रहा है तेल पेरा जा रहा है हैरान हुआ तर्कशास्त्री क्योंकि बैल को कोई चला नहीं रहा है वो अपने से चल रहा है पूछा उसने तेली को एक जिज्ञासा मेरे मन में उठी है कहा उसने इतना धार्मिक बैल कहां पा गए कलयुग में सतयुग की छोड़ो ऐसे ही ऐसे बैल होते थे लेकिन ये बैल कलयुग में कहां पा गए अब तो मारो पीटो तो भी बैल चलते नहीं है हड़ताल कर दें घिराव कर दें सिंह मारें शोरगुल मचाएं झंडा उठाएं स्वतंत्रता की आवाज दें। ये बैल तुम्हें कहां मिल गया ऐसा श्रद्धालु कि कोई चला भी नहीं रहा और चल रहा है तेली हंसने लगा उसने कहा आपको राज पता नहीं बैल धार्मिक नहीं है उसे चलाने के पीछे एक व्यवस्था है देखते हैं उसकी आंखों पर पट्टी बंधी उसे सिर्फ अपने सामने दिखाई पड़ता है न इस तरफ देख सकता है ना उस तरफ ना बाएं ना दाएं इसलिए वो ये सोचता है कि यात्रा कर रहा है कहीं जा रहा है उसे पता ही नहीं चलता कि गोल चक्कर खा रहा है कहीं जा नहीं रहा है कोई यात्रा नहीं हो रही उसे समझ में आ जाए कि गोल घूम रहा हूं तभी रुक जाए मगर वो सोच रहा है कहीं पहुंच रहा हूं कोई मंजिल कोई मुकाम करीब आ रहा है तर्कशास्त्री भी तर्कशास्त्री था उसने कहा माना देखा मैंने कि आंख पे पट्टी बांधी लेकिन कभी रुक के भी तो देख सकता है कि कोई हांकने वाला है या नहीं उसने कहा तुमने मुझे ना समझ समझाया बैल से ज्यादा नासमझ समझा है मैंने उसके गले में घंटी गल, बांध रखी चलता रहता घंटी बसती रहती और मैं जानता हूं कि बैल चल रहा है जैसे ही रुकता है घंटी बंद हो जाती मैं जल्दी से उचक को उसे हांक देता हूं उसे पता नहीं चल पाता कि पीछे हाकने वाला नहीं था जैसे ही घंटी रुकी कि मैंने हाका कि मैंने हाँक दी तो वो डरा रहता है कि कोई पीछे है जरा रुका कि कोड़ा पड़ेगा तर्कशास्त्री तो तर्कशास्त्री फिर भी उसने के एक प्रश्न आखिरी प्रश्न क्या बैल खड़े होकर अपना सिर हिला की घंटी नहीं बजा सकता उस तेली ने कहा जरा धीरे बोली अगर बैल सुन लेगा मेरा सारा धंधा खराब हो जाए और तेल आप आगे से कहीं और से खरीदना ऐसे आदमियों का आना जाना ठीक नहीं मैं बाल बच्चे वाला आदमी ये बैल बिगड़ जाए तो मेरा सारा व्यवसाय टूट जाएगा और बैल ही नहीं मेरे बच्चे सुनने तुम्हारी बातें तो वो भी बिगड़ जाएंगे इसलिए तो जीसस को सूली देनी पड़ी सुकरात को जहर पिलाना पड़ा ये वे लोग थे जो तुम्हारी आंखों की पट्टियां उतारने की कोशिश कर रहे थे ये वे लोग थे जो तुम्हारे गले में बंधी हुई घंटी से तुम्हें सचेत कर रहे थे ये वे लोग थे जो कह रहे थे कि तुम गोल चक्रों में घूम रहे हो तुम कहीं जा नहीं रहे हो तुम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो रुको सोचो पुनः ये वे लोग थे जो तुम्हें समझा रहे थे कि आदमी बनो कोल्हू के बैल नहीं स्वभावता जिनके हित तुम्हें कोल्हू के बैल बनाने में हैं वे सभी नाराज होंगे मां बाप चाहते हैं बच्चे आज्ञाकारी हो, बिना इसकी फिक्र किए कि उनकी आज्ञाएं मानने योग्य हैं या नहीं शिक्षक चाहते हैं बच्चे आज्ञाकारी हो बिना इसकी फिक्र किए कि उनकी आज्ञाएं मानने योग्य हैं या नहीं राजनेता चाहते हैं कि जनता आज्ञाकारी हो पंडित पुरोहित चाहते हैं कि जनता आज्ञाकारी हो हर एक चाहता है कि दूसरा आज्ञाकारी हो क्योंकि आज्ञाकारी का शोषण किया जा सकता है कोई नहीं चाहता है कि दूसरा विचारशील हो विचारशील कभी मानेगा और कभी नहीं मानेगा मानेगा तब जब उसके अंतकरण से मेल होगा नहीं मानेगा जब उसके अंतकरण से मेल नहीं होगा उसके पास अपना मापदंड है अपनी कसौटी है, कसेगा सोना होगा तो हां कहेगा और पीतल होगा तो फेंक देगा और सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं और सभी आज्ञाएं सत्य नहीं और सभी आज्ञाएं शिव नहीं और सभी आज्ञाएं सुंदर नहीं सच तो यह है आज्ञाकारिता ने मनुष्यता की जितनी हानि की है उतनी किसी और बात ने नहीं की दुनिया में थोड़ी आज्ञाकारिता कम हो तो मनुष्य का सौभाग्य होगा क्योंकि तब मुसलमान मौलवी की आज्ञा मान के मुसलमान हिंदू मंदिर नहीं जलाएंगे और हिंदू पंडित की आज्ञा मानकर हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में आग नहीं लगाएंगे सोचेंगे कि मंदिर उसका है मस्जिद भी तो उसकी है गिरजा उसका है गुरुद्वारा भी तो उसका है और जिसने हिंदू बनाया उसी ने मुसलमान बनाया उसी ने ईसाई बनाया उसी ने सिख बनाया सबका मालिक एक है अगर हम मुसलमान को मार रहे हैं तो हम उस मालिक की सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम अधार्मिक कृत्य कर रहे हैं नहीं लेकिन हिंदू कहेंगे ये धर्म युद्ध है और मुसलमान कहेंगे जिहाद है और ईसाई कहेंगे है जिहाद में जो मरेगा वो तत्क्षण बहिस्त जाता है और धर्म युद्ध में जो मरता है स्वर्ग उसका है सुनिश्चित उसका है सब पाप उसके क्षमा कर दिए जाते हैं ये आज्ञाएं जमीन को नरक बना दी राजनेता आज्ञाएं देते और चल पड़ते हैं लोग लड़ने अकारण वर्षों तक अमेरिका वियतनाम पर बम गिराता रहा अकारण और अमेरिकी सैनिक आज्ञाएं मानते रहे नहीं उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है हम आंख वाले हैं हम भी सोच सकते हैं अकारण एक गरीब देश पर बम गिराए जा रहे हैं कोई संबंध नहीं अमेरिका का लेकिन 30 साल तक सतत लाखों लोग मार डाले गए साधारण किसान गरीब बच्चे स्त्रियां बूढ़े जिस आदमी ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया उसने भी नहीं कहा कि ये आज्ञा मैं नहीं मानूंगा इससे तो बेहतर है तुम मुझे गोली मार दो एक लाख आदमी मेरे बम गिराने से पांच मिनट के भीतर राख हो जाएंगे एक लाख आदमियों को राख करने की बजाय निहत्ते जिनका कोई कसूर भी नहीं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते जिनको कोई सूचना भी नहीं कि क्या होने वाला है बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने बस्ते बांध रहे हैं, उनकी माए उनके लिए भोजन बना रही लोग दफ्तर जा रहे हैं इन निर्दोष लोगों पर एक लाख लोगों पर मैं बम गिराऊं जिसने बम गिराया उसने भी इस बात का विचार नहीं किया और जब उससे पूछा गया कि बम गिराने के बाद उस रात तुम सो सके तो उसने कहा मैं बहुत आनंद से सोया क्योंकि आज्ञा पूरी की कर्तव्य पूरा किया फिर और सैनिक को क्या चाहिए उसे इसकी फिकिर नहीं कि एक लाख आदमी मारे वो हिसाब में ही नहीं उसके हिसाब में एक बात है कि मैंने आज्ञा का पालन किया मैं तुम्हें आज्ञा का पालन नहीं सिखा सकता हूं मैं तुम्हें बोध दे सकता हूं ऐसी कसौटी जिस प्रकस के तुम देख लो क्या सोना है क्या पीतल सोना हो तो मानना और पीतल हो तो कभी मत मानना और तुम्हें जो आज्ञाएं अब तक दी गई उनमें निन्यानबे प्रतिशत पीतल है तो विवाद तो खड़ा हो जाएगा मैं विवादास्पद तो ही जाऊंगा क्योंकि मैं कुछ सिखा रहा हूं जिससे न्यस्त स्वार्थों को बाधा पड़ेगी अगर तुम मेरी बात समझोगे तो राजनेता तुम्हें धोखा नहीं दे सकेंगे जितनी आसानी से वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं तुम उनके आश्वासनों में ना आओगे तुम उनकी जालसाजियां देख सकोगे तुम उनकी बेईमानियां पहचान सकोगे तुम देख सकोगे ये छिपे हुए चोर हैं, खादी के शुभ्र वस्त्र इन चोरों को छिपने के लिए खूब सुरक्षा का कारण बन गए ये बेईमान है ये अपराधी हैं, मगर इनके अपराध सूक्ष्म तुम्हारी पकड़ में नहीं आते छोटे मोटे चोर पकड़े जाते हैं बड़े चोर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाते छोटे मोटे स्मगलर, सजा काटते बड़े स्मगलर राजनेता हो जाते छोटे लुटेरे सूलियां चढ़ते बड़े लुटेरे चंगीज खान तमूरलंग नादिर शाह अकबर औरंगजेब सिकंदर नेपोलियन इन सब के नाम पर इतिहास में प्रशस्तियां लिखी जाती ये सब डांकू हैं जो ऐसा कहेगा वैसा व्यक्ति विवादास्पद तो हो ही जाएगा और मैं कहता हूं कि शास्त्रों में सत्य नहीं है इसलिए हिंदू पंडित नाराज मुसलमान मौलवी नाराज ईसाई पादरी नाराज शब्दों में कहीं सत्य हो सकता है शब्द है अग्नि अग्नि में कहीं आग है कागज पे अग्नि लिखोगे इस पर चाय बना सकोगे शब्द है पानी कागज पे लिख लोगे या अगर वैज्ञानिक हुए तो लिखोगे H2O, इससे प्यास बुझा सकोगे लेकिन लोग गीता पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि परमात्मा से मिलन हो जाएगा कागजों में परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता परमात्मा से मिलन करना हो तो अपनी स्वयं की चेतना की सीढ़ियों में उतरना पड़ेगा अपने स्वयं की गहराइयों से गहराइयों में जाना पड़ेगा परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है लेकिन तुम्हारी आत्यंत गहराई को छूना पड़ेगा नहीं शास्त्रों में वरन स्वयं में नहीं ज्ञान में वरन ध्यान में नहीं मिलेगा शब्द में मिलेगा मौन में पर जो ऐसी बात कहेगा वह विवादास्पद तो हो ही जाएगा प्रेम वेदांत गिरजा कुमार माथुर को कहना अवसर न चूके रस जगा हो तो थोड़ी हिम्मत करें थोड़ा साहस करें मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे बड़े पंडित थे बड़े चालबाज भी थे नहीं तो वाइस चांसलर होना मुश्किल वाइस चांसलर होने के लिए बड़ा राजनीतिक होना चाहिए क्योंकि वो भी सब राजनीति के दांव पैच उस पद तक पहुंचने के लिए हजार तरह की तिकड़में बिठाननी पड़ती है बुद्ध जयंती पर उन्होंने व्याख्यान दिया बड़े भाव विभल होकर उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक भाव उठता है सदा कि काश भगवान बुद्ध के समय में मौजूद होता तो जरूर उनके चरणों में बैठता सत्संग का लाभ लेता मैं उठ के खड़ा हो गए मैंने कहा ये शब्द आप वापिस ले लो मैं सुनिश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आप भगवान बुद्ध के समय में होते तो उनके पास भी नहीं गए होते सत्संग और चरणों में बैठना तो दूर वो थोड़े हक्के बक्के रह गए कि कोई विद्यार्थी इतनी हिम्मत करे थोड़े डर भी गए कहा क्यों क्यों नहीं मैं उनके चरणों में बैठ सकता था मैंने उनसे कहा रमन महर्षि जिंदा थे आप उनके चरणों में गए कहा नहीं उनके चरणों में तो नहीं गया क्यों नहीं गए <laughs> कृष्णमूर्ति जिंदा है आप उनके चरणों में गए कहा नहीं गया क्यों नहीं गए आप बुद्ध के चरणों में कैसे जाते जो कठिनाइयां कृष्णमूर्ति के चरणों में जाने में है वही कठिनाइयां बुद्ध के चरणों में जाने में होती वही विवादास्पद व्यक्तित्व कौन झंझट ले लोगों को पता ना चल जाए नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा तो तुम भी इस उपद्रव में सम्मिलित हुए मैंने उनसे कहा सोच लें दो क्षण आंख बंद करके शब्द वापस ले लें क्योंकि मैं नहीं बैठूंगा आपको मैं भली भांति जानता हूं और बेहतर है आप शब्द वापस ले लें अन्यथा मुझे आपके संबंध में कुछ और बातें कहनी पड़ेंगी तब वो घबरा गए उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं क्योंकि तब मैं उनके सामने में बताने वाला था क्योंकि यूनिवर्सिटी में उनसे ज्यादा शराब पीने वाला आदमी दूसरा नहीं ये बुद्ध के चरणों में कैसे जाते उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी दूसरा नहीं ये बुद्ध के चरणों में कैसे जाते राजनीतिज्ञों की खुशामत दो कोड़ी के राजनीतिज्ञों की खुशामत उनके पैर दाब दाब के तो वो वाइस चांसलर हुए ये कैसे बुद्ध के चरणों में जाते और इनको अकड़ है ब्राह्मण होने की पंडित होने की ज्ञानी होने की ये बुद्ध के चरणों में कैसे जाते फिर उन्होंने मुझे बाद में अपने घर बुलाया कहा कल नाश्ते पर मेरे घर आओ घर मुझसे कहा कि इस तरह बीच में नहीं खड़े हुए जाता आखिर कुछ मेरा भी तो ख्याल करते मैंने कहा मैं बुद्ध का ख्याल करूं कि आपका ख्याल करूं मैंने बुद्ध का ख्याल किया और मैं आपको चेतावनी दिए देता हूं कि जब तक दो साल में इस विश्वविद्यालय में रहूंगा आप सोच समझ के बोलें अगर आपने कोई ऐसी बात कही जो मुझे लगी कि ठीक नहीं है तो मुझे रोका नहीं जा सकता वो दो साल फिर बोले ही नहीं फिर बुद्ध जयंती आए महावीर जयंती आए और कृष्णाष्टमी आए दूसरे लोग बोले मगर वो बैठे रहें वो सिर्फ सभापति का काम करें बोले नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल सामने बैठा रहा